श्री श्री राम श्रीरामकृष्णकथा दक्षिण भक्सह तथा स्थाने। ठनठने चतुपरीदृद शुक्ल पक्ष चंद्र सदी मणि काली कानना माननाध्वना पादचारण करोति पथ एक प्रभरामकृष्ण प्रकोष्ठ वाद्यशाला बकुलतला तथा पंचवटी अपर अपरपे भागीरथी जोत्ना कामी स्वगत सत्य सत्यमें कि ईश्वर साक्षात्कार शक्य साधनों श्री श्रीरामकृष्णन तो उच्यते उक्त किंचन मात्रे कृते कोप्यागम्य वक्षति अमय अश्थ किंचितिथ साधन विषय अस्तु मुक्त अस्त विवाह अपत्योत्दु शक्य किंचितिच्चितावश्य शक्य अभु कथम व तत्पोद कथ न सैदी पुरात जगत सूर्याचंद्रमशो नक्षत्रा जीवा चुशति तत्वा एक कथम जाता को वा एव वाहं कहम तदीय अविदिते मुधैव जीवी जीवीत प्रभु श्रीरामकृष्ण पुरशोत्तम एक महापुरशेव कालपर्यतम जीवने न मैं दृष्ट अयम अस्ति अन्यथा साक्षाकृत अता केनसह कह दिवं आलपति अन्यथा ईश्वरे तदीया इति प्रीति कथम यद ज्ञान यद्यरि जड़वद सड़व पुन क्वचिवा प्रेमोन्मत्ता सन हसती क्रंदती नृत्य गायती पंचम परछेद मणिरामलाल श्याख्यो वैद्य काीपल्या आग्रहाणी पौर्णमासी संक्रांति सततम दिवसह, वेला भृगवारिकाद्रीष्टाब्दिबर मसल से प्रभु नववादन सैु श्रीरामकृष्ण स्व प्रकोष्ठ सेवासमीपे दक्षिणपूर्वालिंदे दंडास्तलाल सौ दंडास्त राखाल लाटू आराद इतस्तत आस्ताम। आस्ता मणिरागत भौम्नतिमेदयत श्री प्रभुद आगत सी अद तो उत्तम दिन स श्री प्रभुसमीपे कियना स्थाती साधन चीष्यति प्रभु भड़ित किंचन मात्रे कृते एव कोपी वेत अयम श्री प्रभु पूर्व अत्र अतिथिशाला अन्न त्वया प्रत्यं न सवनीय संयासीना अकिचना नाम सा व्यवस्था विहिता तथम एक पाचक आनष्यस अत एक जन सहागता तस् काको भविष्य स दुग्ध पाश्य श्री प्रभु रामलाल आबंधन कर्त आश्रीयुक्त रामलाल आध्यात्मरामण वाचय श्री प्रभुश मणिपी उपवेश शुनोती, शुनोती। रामचंद्र सीता उपयम्य अयोध्या मयाती पथि परशुराण सह मेलनम रामो मेलन जामो हर धनुभ भवंज्यगे परशुरा महान कोलाहल सुत् दशरथो भयव्याकु परशुराम अपरमेक चाप राम प्रतिक्षिपत किंच तुषि ज्याप कर्तमेशम से ईषद्वासो वामना धनु सज्ज विधा टंकार धनुषिशु संज्य परशुराम अवोचत इद्म सायको कसर्जनीय ब्रूहि परशुराम से दर्पो विचूर्णी स श्रीरामचंद्र पर्रह्मेतिपय स्ततम आरेभे परशुराम से स्तवन शुन श्री प्रभु भावाभी जा मध्ये मध्येम राम मधुर उच्चारयन आसरामकुहकंडाल प्रसंग कुरुभोमचंद्रो जदा पितृ सत्यकार वन जजौ गुहकराज विस्म भूत रालो भक्तम पठती नैना भ्याम गलती धारा मन आलोड़ता विस्मयात पश्य स्फुति वाक निर्मस नयन पश्य कािकपंदो राजते अथ शनैशनै रासद्याह मम गृह रामचंद्रस् मित्रेति गुहक आत्मसमर्पण चक्रे गुहुको वद साधु साधु े मित्रिप्राणदेह सा सर्पयामी मे सर्वस्व प्राण्यम मम भक्ति मुक्तिस्व शुभ कार्यम अहम प्रिय देहं तत्सह देहमें समर्पया मित्रव चरण रामचंद्रो चुर्द वर्षाणते वनवास जटावलक्य शुवा गुहकोपी जटा, जटा चीरधर संस्था फलमूला विहय इतरदन अतिन चुर्द वर्षाते राम अपत्या वर्तमानं अपत्यार्तमगुह अग्प्रवेश कर्त प्रवर्तन एववावसरेवसरे हनुमता गम्या, वार्ता गम्यादिता प्राप्य गुहो महानन्देन प्लबते सीता पुष्पंदन समपस्थित दयालम पर प्रेम रामचंद्र भक्तवत्सल गुणधा प्रिय भक्राजो गुह प्रेक्ष्य पुकितह हृद प्रियतम गृही दव प्रभुभृत गाढ़ मिथ शक्त आसाते अश्रुविवोरंगं गुह, महाशय परितो जय जय रव कोलाहलोभूतमध्ये केशवसालाभ उपाय तीव्र वैराग्य संसारगश्च भोजना नंते प्रभु हुँ श्री राम हा। हा। सन्निधो विश्राम सन्निधासी तस्वरे श्याम तथान केचन जो समस्थिता प्रभु श्रीरामकृष्ण उपवेष्ट आलपंच श्री राम श्रीरामकृष्ण कर्म निर्वधिवधेयरसात्कार सती न पुनः कर्मशिष्य यस्य पुष्पत स्खल याप्तिर्भव तर संध्या नशिष्य के सन्ध्यागायत्र्यां लीयते तदा गायत्री जपमात्रं करणीयं गायत्री च ओङ्कारे लीनं जयति तदा गायत्र्या उच्चारणम् अपि नापेक्षते तदा केवलम् ओङ्कारवाचनम् एव कर्तव्यं सन्ध्यादिकर्म कियद्दिनानां कृते यावद् हरिनामना, रामनामना वा पुलकोद्गमो न जायते अश्रु प्रवाहश्च न जायते कृते व्यवहार जयाथ् वा पूजा कर्म तत्सवीचीन लाभाय भक्त ऊप्यदीलाय प्रयास क्रियण अवलोक्यते। केशवसे कथराजा सह दुहेतु परिणय संपादी श्री श्रीरामकृष्ण केशव प्रसंगस्तु योही यथार्थो पृथक यो यथारयतम्सा तमीश्वरो मेलये यो यथार्थो यथो राजी भृति व्यवहारजीवी प्रभृती विषय न वादा ये क्लेश सहमोना दा्यम सामचर तो्यक उपाजय अहम वाम राज स नाथी ्यक स्वत आया गीतायामस् यदीक्षालाभ स्रमण यो का गृहाँ स्वीकर् यदिक्षालाभ स नीक्षति परत स भक्त आर्यसंसारे स्थिति कौशल कि पंकम सेव स्थासी संसारृथ् विजने अंतरा अंतरा ऐसी चिंता क्रीयते चेद भक्तिर जायते, तदा निर्लीप्य पंक अस्त पंक मध्ये स्थतव तथा अंके पंको न सृजते स जनो नाशक्त सन संसारे ठतिप्रभु पश्य मणिप्य अन मनसा समस्त शुणोतीमकृष्ण मणिपश्य तिब्र बंधुं यस्य तिब्र वैराग्यं तीव्रवैराग्योद तस्य बोधो जाये थसारो दावा न्वल दारापत्या अंधकूप मण्यशवैराग्योदी गृहत्यागो कवल अनासक्तस्त स्थित कामने एव माया, माया मेत परा शक्यते, स्वतः सलज्ज प्रणंक्षति कशन व्याघ्रचरम पिधा भायती यदतीमहम निश्चिनोमी तमस्माकं हरे ये तदा स हसन प्रतस्थे कमप्यपर भाय भाईत यावत्यो नार्यह, समस्ताह शक्ति स आद्याशक्तिरवस्त्री वर्त अध्यामरायणेस्ती राम नारदादय स्तुवी हे राम यवंतुमांस सी ते सर्वे च प्रकृतिर्जावी सीतया ंद्र सीताइंद्राणी िव शिवा, सीता शिवानी धर सीता किूयाम यूष्स्त यी त्र सीताग प्रारब्धवाचार साधन विषय श्री प्रभो निषेध भक्ता इच्छात्रगो न जायते सर्वमस्ति संस्कार कसन नृप कचन योगी अवदत्व भगवत उप्य मत्सिध्य भगविता कुरवाच तत् सम्य ना अहम स्था शक्नोमी परंतु मम यद्यस्मिन इदानी भोगस्तने तदा एकम राज्यं एक्यम भविष्य ममेदानी भोगो अवशिष्यट वर् पाजा यदा बटुरासी तदा उद्याने उद्याचार आकर्षीत अकार्षीत स तो भूरिभग आसी एरंड काल कल अतःदैलकाे बहुधन सलमबाजारस्थ तैल्यापार सुु निष्पयती एक विधिस्थीजन सहित साधन कर्ता भजा नारीसु सकृद नीता सर्वो मसि सीष्टा मै मतर्मातर संबोधना त मेथो भाषाते स्म अं प्रवर्तक इदानम कोटि न पिजानीते तुनतावस्थ प्रवर्तक तत साधक तत से सिद्ध सिद्ध एका महिला वैष्णवचरीप ग उपावशत वैष्णव चरणस्थ पृष सन् अवदत इं बालिकास्वभा स्त्री भाव समा साधनेन साधन कांस्य व्यापारी पल्लया भक्त्या पलिया भक्त अवदस्य अकुव अवदस्म प्रतिष्ठामहे मातर कालिका अन्या देवता द्रक्षा